नजम का चाँद जाऊर है, है।, है।, है। चाँद होने वाले, वाले, वाले मिट्टी ही तेरा घर है आसमान पहुँचने वाले ये अधूरा तेरा सफर है को छूने वाले, वाले मिट्टी, मिट्टी ही तेरा घर है आसमां पे उड़ने वाले ये अधूरा तेरा सफर है, है। इतना गुरूर अच्छा नहीं दो दिन की कामयाबी पर इतना गुरूर अच्छा नहीं दो दिन की कामयाबी पर दुनिया के इस बाजार में सबका यही है। दुनिया के इस बाजार में सबका यही है। दौलत के ये पलभर में फना होंगे दौलत के ये घरेंदे पलभर में फना होंगे बेखौफ बेखौखाती लहरों का साहिल पे ये असर है। बेखौफ पराती लहरों का साहिल पे ये असर है इंसान को मौत आती है यहाँ ख्वाहिश ख़्शाह इंसान को मौत आती है यहाँ ख्वाहिश, ख्वाहिश को नहीं, नहीं। ये वो आग है, है। दिल, की। दिल, दिल, की। दिल की जिसे, जिसे मिली लंबी, लंबी उम्र लंब है ये वो आग है दिल की जिसे मिली लंबी उम्र है दुनिया बनी है जब से लाखों करोड़ों आए दुनिया बनी है जब से लाखों करोड़ों आए गुकड़ा सबका यही घर है टुकड़ा उक्ड़ा, सबका सब यही घर है। बेखौफ सोते हैं वो तो जो अपनी वो जो बेखौफ सोते हैं वो जो अपनी में वो जो में गुजरी जिसकी हर एक में गुजरी जिसकी हर एक सहस है क्या अपनी शाकिर न बदलोगे क्या अपनी शाकिर बदलोगे? उस सफर आखिरत की पहली मंजिल ही है। उस सफर आखिरत की पहली मंजिल ही खबर है। चांद को छूच वाले मिट्टी ही तेरा घर है आसमां पे उड़ने वाले ये अधूरा तेरा सफर है। चांद को होने वाले मिट्टी ही तेरा घर है, चांद को होने वाले मिट्टी ही तेरा घर है, चांद को होने वाले मिट्टी ही तेरा घर है।